श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेष सत्तासी श्री राम कृष्ण तथा समन्वयन कुंडलनी और षटचक्र भेद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों के साथ बैठे हैं दिन के दो बजे होंगे शिवपुर से बाउलों एक तरह के गाने वालों का दल और भवानीपुर से भक्तगण आए हुए हैं श्री राखाल लाटू और हरीश आजकल हमेशा यहीं रहते हैं कमरे में बलराम और मास्टर हैं आज श्रावण की शुक्ला द्वादशी है तीन अगस्त अट्ठारह झूलन यात्रा का दूसरा दिन है कल श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के घर गए थे वहाँ ससधर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आए थे श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण कृष्ण और कंचन में मन पड़ा रहा तो योग नहीं होता साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है। बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुंडलनी शक्ति होती है। तीन हैं इड़ा, पिंगला और सुशुना। सुशुना के भीतर छह पद्म हैं। सबसे नीचे वाले पद्म को मूलाधार कहते हैं उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा इन्हें षठ चक्र कहते हैं कुंडलनी शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार स्वाधिष्ठान बणिपुर इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है जब लिंग गुह और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं साधक आश्चर्यचकित होकर ज्योति देखता है और कहता है यह क्या यह क्या छह तो चक्रों का भेद हो जाने पर कुंडलनी सहस्त्रार्थ पद में पहुँच जाती है तब समाधि होती है वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि है इस तरह सात भूमियां हैं हृदय चौथी भूमि है हृदय वाले अनाहत पद्म के बारह दल हैं विशुद्ध चक्र पांचवी भूमि है जब मन यहां आता है तब केवल ईश्वरी प्रसंग करने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं इस चक्र का स्थान कंठ है वह पद्म सोलह दलों का है जिसका मन इस चक्र पर आया है उसके सामने अगर विषय की बातें कामनी और कांचन की बातें होती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है उस तरह की बातें सुनकर वह वहां से उठ जाता है इसके बाद छठी भूमि है आज्ञा चक्र यह दो दलों का है कुंडली जब यहां पहुंचती है तब ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं परंतु फिर भी कुछ ओट रह जाती है जैसे लाल टेन के भीतर की बत्ती जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं परंतु शीशे के भीतर है एक पर्दा है इसलिए छुई नहीं जाती इससे आगे चलकर सातवीं भूमि है सहस्त्रार पद्म कुंडलनी के वहाँ जाने पर समाधि होती है सहस्त्रार में सच्चिदानंद शिव हैं वे शक्ति के साथ मिलित हो जाते हैं शिव और शक्ति का मेल सहस्रार में मन के आने पर निर्वीश समाधि होती है तब बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है इस अवस्था में रहने पर 21 दिन में मृत्यु हो जाती है काले पानी में जाने पर जहाज़ फिर नहीं लौटता ईश्वर कोटि और अवतारी पुरुष की ही इस अवस्था से उतर सकते हैं वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं इसीलिए उतर सकते हैं ईश्वर उनके भीतर विद्या का मैं, भक्त का मैं, केवल रोक शिक्षा के लिए रख देते हैं उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि छठी और सातवीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं समाधि के बाद कोई कोई इच्छापूर्वक विद्या का मैं रख छोड़ते हैं उस मैं में कोई मजबूत पकड़ नहीं है वह मैं की एक रेखा मात्र है हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद दास में रखा था नारस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि लोगों ने भी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद दास में भक्त में रख छोड़ा था ये सब जहाज की तरह है स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदमियों को भी पार ले जाते हैं परमहंस निराकार वादी भी हैं और साकारवादी भी निराकारवादी जैसे त्रैलंग स्वामी इनके जैसे परमहंस केवल अपने ही हित के लिए चिंता करते हैं यदि उन्हें स्वयं को इष्ट प्राप्ति हो जाती है तो वे उसी से संतुष्ट हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं वे लोक शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं वे उस घड़े के सदिश हैं जो मुँह तक लवालब भरा है उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा सकता है इन लोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उनकी बातें लोक शिक्षा के लिए कही जाती है इस तरह लोगों का कल्याण होता है पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुआं खोदा गया फावड़ा और कुदार लेकर कुआं खुद जाने पर कोई कोई कुदार आदि उसी में छोड़ देते हैं क्योंकि फिर खोदने की कोई ज़रूरत नहीं रही परंतु कोई कोई कंधे में डाले रह हैं दूसरे के उपकार के लिए कोई आम छिपाकर खाता है फिर मुँह पोच लोगों से मिलता है और कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं लोग शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी मैं चीनी खाना अधिक पसंद करता हूँ चीनी बन जाना नहीं गोपियों को भी ब्रह्मज्ञान हुआ था परंतु वे ब्रह्म नहीं चाहती थी वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी कोई वात्सल्य भाव से कोई शक्य भाव से कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से शिवपुर के भक्त गोपी यंत्र बजाकर गा रहे हैं पहले गाने में कह रहे हैं हम लोग पापी हैं हमारा उद्धार करो श्री राम कृष्ण भक्तों से भय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है उन्हें पा जाने के गीत गाओ आनंद के गाने राखाव नवीन नियोगी की यहाँ उस दिन कैसा गाना हो रहा था नाम की मजरा पीकर मस्त हो जाओ केवल अशांति की बात भी नहीं सुहाती ईश्वर को लेकर आनंद करना उन्हें लेकर मस्त हो रहना शिवपुर के भक्त क्या आपका एक आज गाना ना होगा श्री राम कृष्ण मैं क्या गाऊँगा अच्छा जब भाव आ जाएगा तब मैं गाऊँगा कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण गाने लगे गाते हुए आप उर्ज दृष्टि हैं आपने कई गाने गाए एक का भाव नीचे दिया जाता है श्यामा माने कैसी कल बनाई है वह साढ़े तीन हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है परंतु कल कहती है मैं खुद घूम रही हूँ वह नहीं जानती कि घुमाने वाली कोई दूसरी ही है जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है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 श्री राम कृष्ण संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जाएगी ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा आसक्ति अर्थात कामणी और कांचन की आसक्ति प्रेम सभी को नहीं होता गौराम को हुआ था जीवों को भाव हो सकता है बस ईश्वर कोटि को जैसे अवतारों को प्रेम होता है प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही किंतु इतने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 नारद के स्तुति करने पर श्री रामचंद ने कहा तुम वरदान लो नारद ने शुद्ध भक्ति मांगी और कहा हे राम अब ऐसा करो जिससे तुम्हारी भुवन मोहनी माया से मुग्ध न हो जाऊँ राम ने कहा यह तो जैसे हुआ दूसरा वर मांगो नारद ने कहा और कुछ न चाहिए केवल भक्ति की प्रार्थना है यह भक्ति भी कैसे हो पहले साधुओं का संग करना चाहिए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 अवतार आदि का ज्ञान मानव सूर्य का प्रकाश है भीतर बाहर छोटी बड़ी वस्तु सभी दिखाई देती है यह सच है कि संसारी जीवों का मन गंदे पाने की तरह बना हुआ है परंतु फिटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है विवेक और वैराग्य उनके लिए फिटकरी है अब श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए भक्त जी सब तो सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण सुन रखना अच्छा है परंतु समय के बिना हुए होता नहीं जब ज्वर बहुत रहता है तब कुनैन देने से क्या होगा फीवर मिक्सचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है तब कुनैन दी जा सकती है और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है कुनैन नहीं देनी पड़ती लड़के ने सोते समय अपनी मां से कहा था मां जब मुझे टट्टी की हाजत हो तब जगा देना उसकी मां ने कहा बेटा टट्टी की हाजत तुम्हें स्वयं उठा देगी कोई कोई यहां आता है देखता हूं, वह किसी भक्त के साथ नाव पर चढ़कर आता है परंतु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहाती वह सदा अपने मित्र को कोसता रहता है कि कब उठे जब उसका मित्र किसी तरह ना उठा तब उसने कहा अच्छा तो तुम यहाँ बैठो मैं तब तक चलकर नाव पर बैठता हूँ जिन्हें पहली बार आदमी का चोला मिला है उन्हें भोग की आवश्यकता है कुछ काम जब तक किए हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं आती श्री कृष्ण झाऊ तल्ले की ओर जाएंगे गोल बरामदे में मास्टर से कह रहे हैं श्री राम कृष्ण साहस अच्छा यह मेरी कैसी अवस्था है मास्टर सहास्य जी बाहर से देखने में तो आपकी सहज अवस्था है परंतु भीतर बड़ी गंभीर है आपकी अवस्था समझना बड़ा कठिन है श्री राम कृष्ण सहास्य हाँ जैसे पक्की फर्श लोग ऊपर तो देखते हैं परंतु भीतर क्या है यह नहीं जानते चाँदनी वाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के लिए नाव पर चढ़ रहे हैं दिन का तीसरा पहर है चार बजे होंगे गंगा में भाटा है उस पर दक्षिण वाली हवा बह रही है गंगा का वक्षस्थल तरंगों से शोभित हो रहा है बलराम की नौका बाग बाजार की ओर जा रही है मास्टर बड़ी देर से खड़े हुए देख रहे हैं नाव जब दृष्टि से ओझल हो गई तब वे श्री राम कृष्ण के पास लौट आए श्री राम कृष्ण पश्चिम वाले बरामदे से उतर रहे हैं हाउ जाएंगे उत्तर पश्चिम के कोने में बड़े ही सुहावने मेघ उमड़े हुए हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं क्या वर्षा होगी जरा छाता तो ले आओ मास्टर छाता ले आए लाटू भी साथ है श्री राम कृष्ण पंचवटी में आए लाटू से कह रहे हैं तो दुबला क्यों हुआ जा रहा है लाटू कुछ खाया नहीं जाता श्री राम क्या बस यही कारण है मौसम बड़ा खराब है और शायद तू अधिक ध्यान करता है मास्टर से यह भार तुम पर है बाबू से कहना राखाल के चले जाने पर दो एक दिन के लिए आकर रह जाया करे नहीं तो मेरे मन में बड़ी अशांति रहेगी मास्टर जी हां मैं कह दूंगा सरल होने पर ही ईश्वर मिलते हैं श्री राम कृष्ण पूछ रहे हैं बाबूराम सरल है ना श्री राम कृष्ण झाऊ से दक्षिण ओर आ रहे हैं मास्टर और लाटू पंचवटी के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुँह किए खड़े हैं श्री राम के पीछे नए नए बादलों की छाया गंगा के विशाल वक्ष पर पड़ रही है अपूर्व शोभा है गंगा जल काला सा दिख रहा है श्री कृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे बलराम आम ले आए थे श्री राम कृष्ण श्रीयुद्ध राम चटर्जी से कह रहे हैं अपने लड़के के लिए कुछ आम लेते जाओ कमरे में श्रीयुत्त नवाई चैतन्य बैठे हैं ये लाल रंग की धोती पहन आए हैं उत्तर वाले लंबे बरामदे में श्री राम कृष्ण हाजरा से वार्तालाप कर रहे हैं ब्रह्मचारी ने श्री कृष्ण को हड़ताल भस्म दिया है वही बात हो रही है श्री राम कृष्ण ब्रह्मचारी की दवा मुझ पर खूब असर करती है आदमी सच्चा है हाजरा परंतु बेचारा संसार में पड़ गया क्या करें कौन नगर से नवाई चैतन्य आए हुए हैं परंतु संसारी होकर लाल धोती पहनना श्री राम कृष्ण क्या कहूँ मैं देखता हूँ ये सब मनुष्य रूप ईश्वर ने स्वयं धारण किए हैं इसी कारण किसी को कुछ कह नहीं सकता श्री रामकृष्ण फिर कमरे के भीतर आए हाजरा से नरेंद्र की बात कर रहे हैं हाजरा नरेंद्र फिर मुकदमे में पड़ गया है श्री रामकृष्ण शक्ति नहीं मानता देह धारण करके शक्ति को मानना चाहिए हाजरा नरेंद्र कहता है मैं मानूँगा तो फिर सभी लोग मानने लगेंगे इसीलिए मैं नहीं मान सकता श्री राम कृष्ण इतना बढ़ना अच्छा नहीं अब तो शक्ति के ही इलाके में आया है जस साहब भी जब गवाही देते हैं तब उन्हें गवाहियों के कटघरे पर उठकर खड़ा होना पड़ता है श्री राम कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं क्या तुमसे नरेंद्र की भेंट नहीं हुई मास्टर जी नहीं इधर नहीं हुई श्री राम कृष्ण एक बार मिलना और गाड़ी पर बिठा कर ले आना हाजरा से अच्छा यहाँ उसका क्या संबंध है हाजरा आपसे उसे सहायता मिलेगी श्री राम के और भवनाथ शुभ संस्कार के हुए बिना यहाँ कभी इतना आ सकता है अच्छा हरीश और लाटू सदा ही ध्यान किया करते हैं यह कैसा हाजरा हाँ ठीक तो है सदा ध्यान करना कैसा यहाँ रहकर आपकी सेवा करें तो बात दूसरी है श्रीराम की। शायद तुम ठीक कहते हो लेकिन कोई बात नहीं कोई उनकी जगह दूसरा आ जाएगा हाजरा कमरे में चले गए अभी संध्या होने में देर है श्रीराम कृष्ण कमरे में बैठे हुए माता के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं श्रीराम कृष्ण मढ़ी से अच्छा भाव की अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूँ क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं मढ़ी जी हाँ खूब होते हैं श्री रामकृष्ण आदमी क्या सोचते हैं भाव वाली अवस्था देखने पर क्या कुछ समझ में आता है मढ़ी जान पड़ता है एक ही आधार में ज्ञान प्रेम वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान भी है भीतर कितनी उथल पुथल मच गई है फिर भी बाहर से सहज भाव दिख पड़ता है यह अवस्था बहुतेरे नहीं समझ सकते परंतु कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं श्री रामकृष्ण पाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं और कहते हैं सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता मणि से अच्छा मुझमें अभिमान है मढ़ी जी हाँ कुछ है शरीर की रक्षा और भक्ति तथा भक्तों के लिए ज्ञानोपदेश करने के लिए यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है श्री राम कृष्ण मैंने नहीं रखा उन्हीं ने रख छोड़ा है अच्छा भावभ इसके समय क्या होता है मढ़ी आपने उस समय कहा मन के छठी भूमि पर जाने से ईश्वरीय रूप के दर्शन होते हैं फिर जब आप बातचीत करते हैं तब मन पांचवी भूमि पर उतर आता है श्री रामकृष्ण वे ही सब कर रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता मणि जी हां इसीलिए तो इतना आकर्षण है देखिए शास्त्रों में दो तरह से कहा है एक पुराण के मत में श्री कृष्ण चिदात्मा है और श्री राधा चित शक्ति एक दूसरे पुराण में श्री कृष्ण को ही काली और शक्ति कहा है श्री राम कृष्ण देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप धारण किया है तो इससे क्या हुआ वे अनंत हैं और उनके मार्ग भी अनंत हैं मढ़ी अब मैं समझा आप जैसा कहते हैं छत पर चढ़ना ही इष्ट है चाहे जिस तरह चढ़ सकूँ जीने से या बाँस लगा अथवा रस्सी पकड़कर श्री राम कृष्ण यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है ईश्वर की कृपा हुए बिना कभी संशय दूर नहीं होता